संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व राजा विचक्षणु के द्वारा अहिंसा धर्म की प्रशंसा तथा चिरकाली का उपाख्यान विष्णु कहते हैं युधिठिर राजा विचक्षणु ने प्राणियों पर दया करने के विषय में जो कुछ कहा है वह प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ एक समय किसी यज्ञशाला में राजा ने देखा कि बैल की गर्दन कटी हुई है और वहाँ बहुत सी गौवें आरतनात कर रहे हैं हिंसा की यह क्रूर प्रवृत्ति देखकर राजा से नहीं रहा गया वे अपना निश्चित सिद्धांत इस प्रकार सुनाने लगे ओ बेचारे गौवें बड़ा कष्ट पा रहे हैं इनकी हत्या न करो संसार की समस्त गौों का कल्याण हो जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं मूर्ख हैं जिन्हें आत्म तत्व के विषय में भारी संदेह है तथा जो छिपे हुए नास्तिक हैं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 वेद की फल श्रुतियों में आसक्त न होकर उनका त्याग करें, आचार के नाम पर अनाचार में प्रवृत्त न हो कृपण मनुष्य ही फल की इच्छा करते हैं यज्ञ में मध्य मांस और मीन आदि का उपयोग ध्रतों का चलायक हुआ है वेदों में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है लोग मान मोह और लोभ के वशीभूत होकर जिह की लोलुपता के कारण निषिद्ध वस्तुओं को खाते पीते हैं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 एक दिन गौतम ने अपनी स्त्री का व्यवचार देखकर बड़ा कोप किया और अपने दूसरे पुत्रों को आज्ञा देकर चिरकारी से कहा बेटा तू तो अपनी इस पापनी माता को मार डाल बिना बिचारे ही यह आज्ञा देकर महर्षि गौतम वन में चले गए और चिरकारी हां कर भी अपने स्वभाव के अनुसार बहुत देर तक उस पर विचार करता रहा उसने सोचा क्या उपाय करूं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 वही अन्न वस्त्र देता पढ़ाता लिखाता और समस्त लोग व्यवहारों का ज्ञान कराता है पिता ही धर्म है पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ा तप है पिता के प्रसन्न होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं पिता जो कुछ भी करता है वह पुत्र के लिए आशीर्वाद है यदि पिता प्रसन्न होकर पुत्र का अभिनंदन करे तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है वृक्ष अपने फूल और फलों को छोड़ देते हैं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 माता ही से ही सांवना मिलती है जब तक माता जीवित रहती है मनुष्य अपने को अनाथ समझता है सनाथ समझता है उसके मरने पर वह अनाथ सा हो जाता है पुत्र और पत्रों से युक्त सौ वर्ष का बुढा भी क्यों न हो यदि उसकी माता जीवित हो तो वह उसके पास दो वर्ष के बालक का सा ही आनंद उठाता है बेटा समर्थ हो या असमर्थ इष्ट हो या दुर्बल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 पुत्र के लिए मां के समान रक्षक और प्रिय कोई नहीं है वह गर्भ में धारण करने के कारण धात्री और जन्म देने के कारण जन्नी कहलाती है दूध पिलाकर पुत्र के अंगों को बढ़ाती है इसलिए उसे अंबा कहते हैं तथा तो वीर प्रस्विनी होने के कारण वह वीर सुह और सुश्रुषा करने से सुश्रु नाम धारण करती है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 इसलिए मेरे पिता भी अपनी स्त्री को मार डालने की आज्ञा देने के कारण उसके या पति के कर्तव्य से गिर रहे हैं रास्तों में स्त्री का का कोई अपराध नहीं होता। का महान पाप पुरुष ही करता है, इसलिए सारा अपराध उसी का है पति नारी की सबसे बड़ा देवता है वह उसकी सेवा से कभी मुंह नहीं मोड़ती इंद्र के समान रूप धारण कर मेरी माता के पास आया था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 इसीलिए मैं पाप के समुद्र में डूब गया वह पतिव्रता मेरे दुख में हाथ बटाने वाली थी और भार्या होने के कारण मुझसे भरण पोषण पाने के अधिकारी नहीं थी किंतु मैंने उसकी हत्या करा डाली अब कौन इस पाप से मेरा उद्धार करेगा मैंने उदार बुद्धि चिरकारी को उसकी माता का वध करने की आज्ञा दी थी यदि उसने इस कार्य में विलम्ब करके अपने नाम को सार्थक किया हो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 और पत्नी को अत्यंत लज्जित जानकर महर्षि को बड़ा बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने यह सोचकर कि चिरकारी भय के माध्य शस्त्र ग्रहण करके चपलता को छिपा रहा है उसको उठाकर गले से लगा लिया और देर तक वे उसका मस्तक सूंघते रहे फिर उसकी प्रशंसा करके आशीर्वाद और उपदेश देते हुए बोले बस तू सदा चिरजीवी रह मेरा तेरा कल्याण हो यो चिरकाल तक सोच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 अप्रिय करने में विलंब करके जो खूब सोच विचार को लेता है वह प्रशंसनीय माना जाता है बंधु बंधुद और स्त्रियों के छिपे हुए अपराधों का निर्णय करने में भी जल्दीबाजी करना अच्छा नहीं है जिसम जी कहते हैं युधिष्ठिर इस प्रकार गौतम अपने पुत्र के विलंब पूर्वक कार्य करने के कारण बहुत प्रसन्न हुए थे ऐसे ही प्रत्येक कार्य में देर तक विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता जो विद्वानों और पुरुषों की सेवा में अधिक देर तक कर, विचार करके ही उसका उत्तर देना चाहिए महात महर्षि गौतम अपने चिरकारी पुत्र के साथ बहुत वर्षो तक उस आश्रम में रहे उसके बाद देह त्याग के अनंतर वे पुत्र से ही स्वर्ग से